विवेकानंद साहित्य पत्रावली श्री प्रमदादास मित्र को लिखित श्री श्री दुर्गा शरणम बाग बाजार कलकत्ता 2 सितंबर अठारह सौ नवासी कुछ दिन हुए मुझे आपके दो कृपा पत्र प्राप्त हुए थे आप में ज्ञान और भक्ति का इतना आश्चर्यपूर्ण समन्वय है यह जानकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ आपने मुझे जो यह उपदेश दिया है कि मैं तर्क और विवाद करना छोड़ दूँ यह सचमुच बहुत ठीक है वास्तव में व्यक्तिक जीवन का यही लक्ष्य है जिसको आत्मदर्शन होता है उसके हृदय की ग्रंथियां खुल जाती हैं उसके सारे संशय दूर हो जाते हैं और कर्मों का नाश हो जाता है किन्तु जैसा गुरुदेव कहा करते थे कि जब घड़े को पानी में डुबाकर भरा जाता है उस समय उससे भग भग ध्वनि ही होती है परंतु भर जाने के बाद उसमें से कोई ध्वनि नहीं होती मेरी दशा ठीक वैसी ही है दो तीन सप्ताह के भीतर आपके दर्शन भी कर सकूंगा परमात्मा मेरी यह इच्छा पूर्ण करे आपका नरेंद्र श्री प्रमदादास मित्र को लिखित बाग बाजार कलकत्ता तीन दिसंबर अठारह सौ नवासी प्रेमहोदय बहुत दिन से आपका समाचार नहीं मिला आशा है आपका मन और शरीर अच्छा है मेरे दो गुरु भाई बनारस के लिए प्रस्थान कर रहे हैं एक का नाम राखाल है दूसरे का सुबोध प्रथम मेरे गुरु का प्रिय पात्र था और अधिकतर उनके साथ रहता था कृपया उनके नगर निवास के समय यदि आप इसे सुविधाजनक समझें तो उनके लिए किसी सत्र में सिफारिश कर दीजिएगा उनसे आप मेरा सब समाचार सुनेंगे असंख्य प्रणाम के साथ आपका नरेंद्र नाथ गंगाधर अब कैलाश जा रहा है तिब्बत वालों ने विदेशियों का जासूस समझ उसे समाप्त कर डालना चाहा संयोगवश कुछ लामाओं ने उसे कृपापूर्वक मुक्त कर दिया यह समाचार हमें तिब्बत जाने वाले एक व्यापारी से मिला गंगाधर को बिना देखे चयन नहीं है लाभ यह है कि उसकी शारीरिक सहनशक्ति बहुत बढ़ गई है एक रात्रि उसने नंगे वदन बर्फ के बिछाने पर बिताए और वह भी बिना किसी विशेष कठिनाई के हिति आपका नरेंद्र श्री प्रमदा मित्र को लिखित ईश्वर जयती वरहनगर कलकत्ता 13 दिसंबर 18 सौ नवासी आपके पत्र से सब समाचार मिले उसके बाद राखाल का पत्र मिला जिससे आपकी और उसकी भेंट का हाल मालूम हुआ आपकी लिखी हुई पुस्तिका मिली जब से यूरोप में ऊर्जा संधारण के सिद्धांत का आविष्कार हुआ है तब से वहाँ एक प्रकार का वैज्ञानिक अद्वैतवाद फैल रहा है किंतु वह सब परिणामवाद है यह अच्छा हुआ कि आपने उसमें और शंकराचार्य के वितर्क बाद में भेद स्पष्ट कर दिया है जर्मन अतिद्रियवादियों के संबंध में स्पेंसर की विडंबना का जो उदाहरण आपने दिया वह मुझे जचा नहीं स्पेंसर ने स्वयं उनसे बहुत कुछ सीखा है आपका विरोध गफ अपने हेगेल को समझा सका है या नहीं इसमें संदेह है जो आपका उत्तर काफी तीक्षण एवं अकाट्य है आपका नरेंद्र